नारायण नारायण आज का विषय है चित्त में राम करता है यह जानकर संत संसार में बरतते हैं जहां अहम भाव होता है वहां दुख का साम्राज्य होता है यह नियम है अतः जो मैं बताता हूं वह नियम रखो मैं मेरा का भाव यथार्थतः छोड़कर हम सब प्रकार से भगवान के हो जाएं यद्यपि अहंकार बायतः छोड़ दिया तो भी आंतरिक अभिमान से वृत्ति प्रबल होती है और वहां अनर्थ प्रारंभ हो जाता है अतः बुद्धि को स्थिर करें और नाम के प्रति हमें अपार प्रेम हो चित्त में राम करता है यह जानकर संत संसार में बर्ताव करते हैं साधन में सावधान रहना ही साधक का मुख्य लक्षण है बाहरी वेश से कैसा ही स्वांग रचो संसार को धोखा दो लेकिन जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक रघुवीर को कैसे पाओगे आज तक बहुत सी बातें की हैं भली अथवा बुरी बातें की होंगी अब उनका विचार न करें भविष्य में ज़रूर खबरदार रहें परस्त्री को माता के समान मानो परनिंदा करना छोड़ दो अंतर्मुख होकर अपनी ओर देखो गुणों का संवर्धन करें दूसरे की न्यूनता छोड़ दें दोषों को हटाएं। इसके लिए एक ही उपाय है और वह है भगवान से अनुसंधान गृहस्थी सुखदायक न माने कर्तव्य के लिए माने चित्त स्थिर हो और रघुवीर का भजन नित्य करें कुछ ऐसा नियम करो कि जिससे राम पास आएं। गृहस्थी में डूबने पर दुख के सिवाए और कुछ हासिल नहीं होगा जिसकी ऐसी वृत्ति है ही जीवन के लिए आधार है और के बिना जीवन निराधार है, तो संतोष कैसे प्राप्त होगा? तुम हो, हो, श्रद्धालु अतः मेरा इतना वचन सुनो। दुर्जन की संगति से दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है जबकि इसके विपरीत रघुपति के प्रति समर्पण का भाव हो तो संकट मुक्त हो जाएंगे हमारी वृत्ति दृढ़ और सशक्त हो और उसका आधार रघुवीर हो दुर्जन का मन पाषाण जैसा होता है वह पसीजता नहीं ऐसी वृत्ति से यदि गृहस्थी की जाए तो सुख कभी प्राप्त नहीं होगा किसी को अब तक ऐसी वृत्ति के कारण सुख प्राप्त नहीं हुआ है गृहस्थी में दुख होता हो तो उसे अहंकार का लक्षण मानो संसार में बरतें घर में रहें व्यवहार और गृहस्थी में काम करते रहें लेकिन किसी में आसक्ति के कारण न उलझें बहुत पुराना वृक्ष होता है तो उसे घर के बनाव बिगाड़ सब दिखाई देते हैं फिर भी जैसे वह अपना स्थान छोड़ता नहीं वैसे हम बरतें अर्थात हमारी मति ध्रुति चंचल न होने दें जिसके घर में श्री राम का अस्तित्व होता है उसे कभी उदास नहीं रहना चाहिए सदा संतोष रखें और नित्य नाम स्मरण करें यदि नाम स्मरण की आपके मन में रुचि हो तो चक्रपाणी की अर्थात भगवानी भगवान की कृपा होगी अब चित्त को स्थिर करो और हृदय में रघुवीर हो यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने मन में राम के सिवाय और कोई विचार न आने दो नारायण नारायण